रू बरू रू बरू रू बरू गदलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और गदल सुनिए यार जेरा नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने देखा सफलता का आधार इस कार्यक्रम में जैसे कि हम देखी थी कि सदा खुश रहने का आधार स्वयं के मूल्यों पर विचार बस इसी का एक दूसरा जो है अभिनय अंग है जहाँ पर सदा खुश रहने की बात आती है या उसका आधार अगर देखा जाए दूसरे मूल्य पर विचार भी करना होता है तो आई इसी विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे और हमेशा की तरह अरीश अरोरा जी हमारे साथ हैं और आपसे बातें करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये विषय आपने क्यों चुना बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आज का विषय हमने क्यों चुना जी जी जी क्योंकि आज हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो खुशी के अलग अलग तरीके हम ढूंढते हैं अलग अलग विधियाँ हम ढूंढते हैं तो उसमें एक ये भी विधि है एक ये भी तरीका है कहते हैं ना कि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो जहाँ से खुशी हमें मिले तो वहाँ से ले लेनी चाहिए उस फार्मूले को हमें क्या करना चाहिए अडॉप्ट कर लेना चाहिए ले ला चाहिए बिल्कुल बिल्कुल या कहते ना कि जैसे भारतीय शास्त्र हैं Hmm. तो हर एक शास्त्र में या गीता में बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक ऐसा सूत्र है या कहेंगे एक नियम है जिसको समझना हमारे लिए बहुत hmm. आवश्यक है hmm. जैसे प्रकृति में बहुत सारे नियम हैं प्रकृति नियमों के आधार के ऊपर चलती है तो इसी तरह हमारा मन भी जो है जो कहेंगे कि मनोविज्ञान ने मन के जो गुहे रहस्य हैं उनको जाना है hmm. तो उसमें से ये भी एक बहुत बड़ा गुहे रहस्य है खुशी को प्राप्त करने का आधार जो है वो दूसरों के मूल्यों पर अगर हम विचार करते हैं तो हमें ये खुशी मिलती है नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए हमने इस विषय को चुना है तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं अगर हम देखें तो दुनिया में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बिल्कुल वैल्यू उसकी होती है जो मूल्यों से भरपूर होता है जिसमें मूल्य होते हैं चाहे प्रकृति हो चाहे भौतिक वस्तु हो चाहे मनुष्य हो चाहे हम आत्मा की बात करते हैं चाहे हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं परमात्मा को भी हम क्यों याद करते हैं क्योंकि परमात्मा जो है वो मूल्यों का स्रोत है जी चाहे हम आत्मा की बात करते हैं चाहे हम परमात्मा को याद करते हैं हम्म हम्म तो हम आत्मा का चिंतन भी क्यों करते हैं क्योंकि आत्मा भी जो है वो मूल्यों से भरपूर है आत्मा में खुशी है आनंद है प्यार है शांति है पवित्रता है शक्ति है अगर हम परमात्मा को भी याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं क्या मांगते हैं हम परमात्मा से उससे खुशी मांगते हैं शांति मांगते हैं प्यार मांगते हैं ज्ञान मांगते हैं शक्ति मांगते हैं क्योंकि वो उसका सागर है तो परमात्मा जो है सर्व मूल्यों का सर्व गुणों का सागर है तो तो परमात्मा की महिमा है और ध्यान क्या है ध्यान यही तो है कि परमात्मा के जो गुण हैं परमात्मा के जो मूल्य हैं उनका हम चिंतन करते हैं उसके ऊपर हम विचार करते हैं उसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और जिसके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करते हैं जिसके बारे में विचार करते हैं वही गुण वही वैल्यूज़ हमारे में आ जाती हैं और अगर हम दुनिया में मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य तो मूल्यों से भरपूर होते हैं मूल्य भी उनमें होते हैं ऐसा नहीं है अगर हम कहें भगवान केवल दुनिया में जो भगवान है उसी को कहते हैं गॉड इज़ परफेक्ट लेकिन मनुष्य को हम कभी नहीं कहते कि कि मैन इज़ परफेक्ट क्यों नहीं कहते क्योंकि अगर उसमें अच्छाइयां हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें बुराइयाँ भी नज़र आती हैं लेकिन हमें अपना ध्यान किस पर एकाग्र करना है हमें ध्यान किसके ऊपर देना है एक गीत है जैसा देखोगे तुम तो वैसा बन जाओगे क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा हम सोचेंगे और जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे, जाएंगे। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि जैसा आपने चश्मा लगाया हो वैसे ही आपको दुनिया नज़र आएगी अब दुनिया नज़र आएगा क्या मतलब है इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने दुनिया को देखना है प्रकृति का रंग बदल जाएगा प्रकृति का रंग तो वही रहेगा भौतिक वस्तुँ भी वही रहेंगी लेकिन मनुष्य जो है उनका जो भाव है जो हमारे मन में आता है वो बदल जाता है बिल्कुल अगर आपने गुणों का चश्मा लगाया है तो आप उनमें गुण देखेंगे आपको मनुष्य अच्छे लगेंगे और अगर आपने अवगुणों का हम्म ना जिसे कहेंगे कि एंटी वैल्यूज का चश्मा लगाया हुआ आप में बुराइयां देखने की आदत है सब में आप उनमें मूल्य नहीं देखते हैं उनमें अच्छाइयाँ नहीं देखते उनमें अवगुण देखते हैं तो आपको वही व्यक्ति जो है बुरा लगता है अगर वो व्यक्ति बुरा लगता है तो दुनिया भी आपको बुरे लगेगी क्योंकि उन्हीं से आपका संबंध है आपके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में पाँच छः लोग होते हैं या आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आठ दस लोग होंगे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा आप आठ दस लोगों से बात करते होंगे तो अगर उनकी बुराइयाँ देखते हैं तो दुनिया भी बुरी नजर आएगी अच्छाइयाँ देखते हैं तो दुनिया भी अच्छी नज़र आएगी अच्छी नज़र आएगी तो आप खुश रहेंगे बिल्कुल तो इसलिए ये बहुत बड़ा आधार है कि हम न केवल आत्मा का चिंतन करें गुणों का चिंतन करें न केवल परमात्मा के गुणों का चिंतन करें लेकिन दूसरों के भी गुणों को देखें ये बहुत बड़ा नियम है जी जी, जी। और अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें जैसे हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे नियम बना ले हैं तो आइए आज हम एक और नियम को अपने जीवन में धारण कर लें कि मुझे आज से अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो भी मेरे सगे संबंधी हैं दोस्त हैं परिवार वाले हैं उनमें मुझे सब में मूल्य ही देखने हैं हम्म हम्म क्योंकि कहा जाता है कि हम वैसे नहीं बनते जो हम सुनते हैं हम बहुत सारा ज्ञान सुनते हैं दूसरों की बातों को सुनते हैं लेकिन हम वैसे बनते हैं जैसा हम दूसरों को देखते हैं दूसरों को करते हुए देखते हैं क्योंकि हम वही करते हैं जो हम दूसरों को करते दे। हुए देखते हैं भले आप उस वक्त उनको इग्नोर कर देते हो लेकिन चाहते ना चाहते हुए वो गुण वो मूल्य आपके जीवन में आ ही जाते हैं, जाते हैं।, जाते हैं। जैसे अपने आप कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप पर जाते हैं वो कैसे जाते हैं माँ बाप भले उनको सिखाए नहीं लेकिन वो जो करते हैं उनको करते हुए देखते हैं भले आज नहीं तो कल लेकिन एक ना एक दिन जो उनके माँ बाप में गुण हैं वो कभी ना कभी उनमें आ ही जाते हैं उनमें छलक ही जाते हैं ना तो अच्छाइयां सब में हैं बुराईया सब में हैं लेकिन कहते हैं कि हंस की तरह हमें कार्य करना है हंस और बगुले में क्या फर्क है देखने में दोनों एक जैसे होते हैं अब हंस क्या करता है वो मोती चुनता है और बगुला क्या करता है वो तो आप सब लोगों को पता ही है तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमको हंस बनना है या बगुला बनना है दुनिया में अच्छाइयाँ भी आपको नजर आएगी बुराइयाँ भी आपको नजर आएगी अगर आप दुनिया में बुराइयों को देखेंगे तो बुराइयों को देखने वाला इंसान फिर बुरा बन जाता है वही फिर डाकू बनता है गुंडा बनता है क्योंकि उसने बचपन से सब में बुराइयों को देखा उनको लगता है कि सभी इंसान बुरे हैं अगर सभी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा बन जाऊँ तो क्या हार जाए इसलिए वो भी दूसरों को दुख देना तकलीफ देना परेशान करना शुरू कर देते वो कहते दुनिया में सब लोग ही ऐसा कर रहे हैं केवल मैं ही थोड़ा कर रहा हूँ लेकिन उनका तर्क देने का तरीका अपना अपना है लेकिन अगर हमें अच्छा बनना है अच्छा बनना माना केवल अच्छा नहीं लेकिन खुश रहना है आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो प्रयोग करके देखो आज का दिन अगर आप सुबह उठे हैं और नौकरी पर जा रहे हैं या अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो केवल इतना ही ध्यान दो कि आज जो भी व्यक्ति मेरे संबंध में आता है जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है तो मुझे उसमें क्या करना है अच्छाइयों को देखना अच्छाइयों के ऊपर ध्यान देना आप ये प्रयोग करके देखें कि एक व्यक्ति जिसकी आप बुराई देख रहे हैं रोज देखते थे आज उसकी अच्छाई देख के देखें देख। जैसे ही आप उसकी अच्छाई देखेंगे एक तो मन में आपके भाव बदल जाएगा उसके न केवल उसके प्रति बदलेगा लेकिन मन में भी क्या होगी खुशी आएगी उमंग आएगा उत्साह आ जाएगा आपने एक एनर्जी आ जाएगी क्योंकि कहते हैं कि जब हम देखते हैं जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं और जो हम सोचते हैं उसका हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है ब्रेन में पॉजिटिव अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो ब्रेन में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पॉजिटिव माना ब्रेन में हैप्पी हारमोन्स रिलीज़ होंगे हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरोन् जो हैं वो एनर्जेटिक रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा ये तो न्यूरो साइंस है तो ये बहुत बड़ा आधार है मैं तो चाहूँगा आप सब अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये भी एक तरह का कहेंगे ध्यान का एक सूत्र है क्योंकि जिन लोगों का ध्यान भी नहीं लगता है कई लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हम तो ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं ध्यान न लगने का कारण क्या है क्योंकि जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें दूसरे लोग याद आते हैं लेकिन याद भी क्या आते हैं उनकी अच्छाइयाँ याद नहीं आती हैं उनकी बुराइयाँ याद आती हैं जो ने मुझे ये कहा उसने मेरे साथ ऐसा किया वो वैसा करता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको वैसा ही करना चाहिए था लेकिन जैसे जैसे आप उनकी बुराइयों के जगह अच्छाइयों का चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान भी लगना शुरू, जाएगा। शुरू हो जाएगा तो इसलिए इस नियम को आप अपने जीवन में पक्का ही धारण कर लो क्योंकि <laughs> तो ये सबसे सहज विधि है एक ध्यान तो का सूत्र विधि है बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा कि हमारा जो विशेष जो है खुश रहने का जो तरीका है उसका जो सेकंड पार्ट है आपने बताया कि हम लोग जब भी किसी और के बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो उनके गुणों के बारे में देखिए उनके गुणों को चिंतन कीजिए तो निश्चित तौर पे आपकी खुशी बढ़ेगी कम नहीं होगी लेकिन जैसे ही आप अगर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं ऐसा वैसा है तो आपकी एनर्जी जो है डाउन हो जाता है और आप नेगेटिव से भर जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भाई सिंपल uh, मना जैसा आप सोचते हैं वैसे आप फील करते हैं वैसे आप बनते हैं तो हमारी सोच पे सारी uh, जो है आधार है तो खुश रहने का एक और पहलू ये जो आपने अभी सुनाया कि दूसरों के मूल्यों की वो देखें उनके गुणों को देखें उनका चिंतन करें तो निश्चित तौर पर आपकी खुशी बरकरार रहेगी तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप हमारे श्रोता मित्रों के लिए मैं तो यही कोट करना चाहूँगा कि जो आपने सुना है जैसे आपको बताया कि इस नियम को अपने जीवन में धारण कर लें तो क्यों नहीं आप आज इसको आज से शुरू करें आज से क्यों बल्कि अभी से शुरू करें देखें आपके इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हैं और अगर आपके क्योंकि आपको ही पता है आपका मन क्या सोच रहा है चार लोग बैठे हैं तो किसी की आप बुराई सोच रहे हैं किसी की अच्छाई सोच रहे हैं तो अभी से प्रयोग करके देखें कि मुझे उसकी क्या देखनी है जी, अच्छाई ही देखनी है तो इससे शुरुआत कीजिए और फिर रात को सोने से पहले उसको लिखिए कि आपने एक्सपेरिमेंट किया आपकी खुशी कम हुई या बड़ी तो स्वयं का स्वयं के ऊपर अभी से प्रयोग करना शुरू करें बिल्कुल बिल्कुल चलिए राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि ये खुश रहने का आधार दूसरों के मूल्यों पर विचार ये बहुत ही अच्छा जो है आपने सेगमेंट बताया और मुझे लगता है कि ये सेगमेंट पर हम लोग कभी कभी विचार नहीं करते हैं और आज से हम लोग अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी खुशी ये बहुत ही इंस्टेंट काम करता है आप थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे तो जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदल जाता है लोगों के गुणों को देखना शुरू कर देंगे तो आपको जो है खुशी मिलना शुरू हो जाएगा बस सुनते सुनते भी आप प्रयोग कर सकते हैं सुनते सुनते भी आप अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं और विचारों में परिवर्तन किसी और के नहीं ला सकते अगर एक का ऑप्शन है बचता है वो है कि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं तो आज ही बदल के देखिए और अपनी खुशी को बढ़ा के देखिए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही सुनते रहो बस् आते रहो जीवन में सभी पढ़ो और पढ़ाओ जीवन में सफल हम सबका लक्ष्य है और सफलता का आधार है मूल्य शिक्षा मूल्य शिक्षा, मुले शिक्षा।, मुले शिक्षा। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया नवयुग का निर्माण कराने की भूमि पर एक देव पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर तन मन धन का किया समर्पण एकता की मार पिरो के किया विश्व परि अमृत वाणी वरसा के सबका जीवन सुखदाय किया भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर आत्मज्ञान कराके सबको मानशान अभिमान छुड़ाया पहले आप ये मंत्र पढ़ाकर सबको आगे बढ़ाया नष्टो मोहा ता ज्ञान साकार किया भारत की भूमि पर एक देव पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर राजयोग राज कीरा की भूमि पर एक देव पुरुष ने जन्म लिया नवयुग का निर्माण कर नवयुग का निर्माण पुरुष ने जन्म लिया एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया एक दिव्य पुरुष ने